मंत्राठ सहनावतो सहनौभुन सह वीर कर्वा वै तेजस्विनावीतमस्त मेषा ओम शाति शाति शाति चलिए नमस्ते नमस्ते ईश्वर की ऐसी हम अभी योग दर्शन का आगे का जो सूत्र है सत्रहवा सूत्र समात समाधि इसके संबंध में विचार करेंगे पढ़ेंगे चलिए पीछे कोई शंका नहीं अब नहीं थी चलिए आगे चलिए अब अथोपायत समाधि यहाँ पर अवतरणी का कह रहे हैं कि अथ उपाय द्वे न पीछे कहा चित्त के वृत्ति को रोकने का दो उपाय है अभ्यास हां जी। और वैराग्य तो अभ्यास वैराग्यस वैराग्या कहा था तो कह रहे हैं कि न जो दो उपाय द्वय, उपाय द्वय के द्वारा जब चित्त के वृत्ति का निरोध हो जाता है तो चित्त के निरुद्ध चित्त वृत्ति वाले जो व्यक्ति है जो योगी है उस व्यक्ति की कथम उच्चते सम्प्रज्ञाता समाधि तो उस व्यक्ति की जो सम्प्रज्ञा समाधि है वह किस प्रकार की होती है कैसी कही जाती है कथम मन किस प्रकार कैसे उच्चते कही जाती है इसके संबंध में कह रहा वह जब चित्त के वृत्ति चित्त वृत्ति निरोध निरुद्ध चित्र वृत्ति मतलब ये हुआ वह वहाँ वो एकाग्रावश था चित्र वृत्ति का मतलब क्या हुआ जी का ग्राम स्थान जब चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो जाती है निरुद्ध हो जाती है चित्त की वृत्ति जिस व्यक्ति की जिस योगी की जिसकी ऐसी व्यक्ति की ऐसा जो योगी है इस प्रकार का जो योगी है उसका कथम सम्प्रज्ञाता समाधि उच्चते किस प्रकार की संप्रज्ञा समाधि कही जाती है तो उसके संबंध में क्या है पढ़िए वितर्क ंद अस्मिता रूपानुगम गज्ञाता गमात हाँ हैं, रूपानु बोल रहे वितर्क विचारानंद अस्मिता रूपानुगम संप्रज्ञाता बोल रहे कि किस प्रकार के संप्रज्ञान आदि कही जाती है तो बता रहे हैं कि वह चार दिया है चार रूप का ज्ञान होता है कि वितर्क दूसरा विचार तीसरा आनंद था, अस्मिता।, अस्मिता रूप। तो रूपर्क एक व्याकरण का सिद्धांत है कि द्वंद समास के प्रारंभ में या द्वंद्व समास के अंत में जो भी पद सुनाई देता है उसका शब्द के जितने भी द्वंद्व समास में वर्ती पदार्थ है उस द्वंद्व समास के हरेक शब्द के साथ उसका संबंध होता है तो वितर्क विचार आनंद अस्मिता में समास है कि विचार च आनंद चर्क विचारानंदास्मिता और फिर उसके साथ रूप के साथ समास है तो वितर्क विचारानंदास्मिता अस्मिता कहेंगे रूपा ऐसा मनुष्य जो है रूप के साथ उसका कर्म समास हो गया तो वितर्क विचारानंदा रूपा स्मित रूपा हम और फिर वितर्क विचारानंदा स्मित रूपा नाम अनुगमात चार आनंद अस्मिता रूप अनुगम ऐसे करके कर लेंगे मतलब कहने का अभिप्राय है कि रूप का संबंध वितर्क के साथ भी है विचार के साथ भी आनंद के साथ रस्मिता के साथ भी है आनंद हाँ, रूप, रूप, रूप अस्मिता रूप समझ गया हाँ जी और उसका फिर अनुगम के साथ सी सम है तो अर्थवा की वितर्क रूप का अनुगम होने से अनुगम मान ज्ञान अनुगम का मतलब क्या जी? हां है जी ज्ञान जी। ज्ञान अनु पूर्वक हैतर्क रूप के अनुगम होने से विर्क रूप के अनुसार अनुमान अनुसार अनुमान अनुकूल गम माने ज्ञान बोध जी। तो वितर्क के वितर्क रूप के ज्ञान होने से विचार रूप के ज्ञान होने से आनंद रूप के ज्ञान होने से और अस्मिता रूप के ज्ञान होने से संप्रज्ञात भवती संप्रज्ञात होती है। माने ये प्रकार बता दिया ना कथम कहा था इसका मतलब हुआ कि वाकि जो संप्रज्ञात समाधि हुई अलग अलग चार भेद है मन विक्रज्ञा समाधि विचार संप्रज्ञात समाधि आनंद संप्रज्ञान समाधि अस्मिता संप्रज्ञा समाधि का ज्ञान होगा वितर्क रूप का ज्ञान होगा तो वितर्क संप्रज्ञा समाधि कहलाएगी विचार का अनुगम होगा विचार का ज्ञान होगा तो विचार रूप सम्प्रज्ञा समाधि कहलाएगी और आनंद का ज्ञान होगा तो आनंद रूप सम्प्रज्ञा समाधि कहलाएगी और अस्मिता का ज्ञान होगा अस्मिता रूप का ज्ञान होगा तो अस्मिता अनुगत समाधि लाएगी तो वितर्क विचार आनंदर अस्मिता रूप का इसलिए ऐसे भी कर देते है की वितरकानुगत संप्रज्ञा समाधि विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि आनंदानुगत सम्प्रज्ञान समाधि अस्मिता अनुगत समाधि मने चार आलंबन होता है इसलिए इस संप्रज्ञान समाधि में इसलिए उस उसके आधार पर जो है चार नाम दिए गए हैं वितर्क संप्रज्ञान समाधि या का सम्प्रज्ञान समाधि मान वितर्क के ज्ञान से जो संप्रज्ञान समाधि होती है वो वितरकानुगत संप्रज्ञान समाधि होती है विचार के ज्ञान विचार रूप के ज्ञान होने से विचार रूप के अनुसार ज्ञान होने से विचार रूप के अनुकूल अनुकार, अनुकूल अनुसार दोनों कर देंगे समझ गए ज्ञान होने से विचारानुगत और आनंद रूप का अनुगम होने से जो संप्रज्ञा समाधि होती है वो आनंदानुगत सम्प्रज्ञा समाधि होती है समझ गया और अस्मिता रूप का अनुगम होने से जान होने से जो समाधि होती है वो अस्मिता होती है। तो वितर्क शब्द का पूरा गहराई में अर्थ क्या होएगा जी आगे बताएंगे आगे चलिए अपने आप पता चल जाएगा अच्छा, अच्छा चलिए वितर्क का मतलब क्या है आ, तो व्यास में वितर्क का श, वितर्क, श, वितर्क, श, वितर्क श, अलग है वित्तने स्थल आभ हो गह बोलते हैं वितरक नामक संप्रज्ञान समाधि क्या हुआ वितर्क नामक संप्रज्ञान समाधि में क्या होता है तो बोलते हैं कि वितरक चित्त आलम्बने स्थल आभ हो गह चित्त के आलम्बन में समझते ना जी सहारा आश्रय हाँ, सहारा जोड़ा हुआ मतलब आलम बन सहारा आश्रय मैं इसके आलम्बन में रहता हूँ जैसे बच्चे जब बच्चा छोटा होता है तो पिता के आलम्बन में रहता है पिता के सहारे रहता है पिता के आश्रय रहता है समझ गए हाँ जी तो ऐसे ही चित्र के आलम्बन में चित्त का के आश्रय में जब स्थूल आश्रय होगा स्थूल होगा तो वह वितर्क होता है चित के आलमन में जो स्थूल है चित का के जो आश्रे है, चित जो है, है किसी भी चीज का जो आश्रय लेगा अर्थात आत्मा जब स्थूल पदार्थ का आश्रय लेगा तो चित्र के माध्यम से ही लेगा ना जी इसमें सहारा लेगा तो जब समाधि में जो समाधि स्थूल आश्रय है चित्त के आश्रय में चित्त के आलम्बन में स्थूल आश्रय है स्थूल आलम्बन है स्थूल आश्रय है स्थूल आभोग है तो वह समाधि वितर्क समाधि कहलाती है मने कहने का अभिप्राय यह हुआ कि वितर्क कहते हैं स्थूल को वी का वी उपसर्ग है क्या जी उपसर्ग क्या वो था अब तो? वी जो है उपसर्ग है और तर्क है त्री इत्यादि से भी तर्क बन जाएगा उसको धातु पाठ में देखना होगा कि तर्क की सिद्धि किस धातु से किया है कैसे क्या किया है तो इसमें यह होता है कि वितर्क वितर्क का मतलब हुआ कि विशेष जो है तर्ककार से जान भी कर देते हैं स्थूल पदार्थ का जो विशेष ज्ञान हुआ वह वितर्क हुआ संप्रज्ञात का मतलब क्या होता है सम्यक प्रकृष्ट रूप से ज्ञात जाना हुआ जिस समाधि में स्थूल पदार्थ को विशेष प्रकार से हम ज्ञात करते हुए वितर्क विप्रज्ञात समाधि हो गया समझ गए हाँ जी नहीं आप समझिए हाँ जी हाँ वितर्क का मतलब विशेष ज्ञान ऐसा समझिये तर्क तर, तर्क जो है इसके संबंध में भी जो मैं अगले सप्ताह तर्क का धातु में, एक करके में बता दूंगा कि कौन सी इसमें धातु है तो धातु पर तो है कि तर्क बोलते तर्क का ऋषि तर्क एक स्वयं अपने ऋषि है क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति सत्या सत्य पदार्थ को जानता है सत्य को जानता है तो ऐसे ही वितर्क विशेष तर्क वितर विशेष विशेषः ज्ञात विशेष प्रकार से ज्ञात जो है विशेष प्रकार से किसका स्थूल पदार्थ का किसका स्थूल पदार्थ का इसलिए कह रहे हैं चित्त से आलंबने स्थल आभोग वितर्क चित्त के आलम्बन में स्थूल आभोग, वितर्क है और आभोग का अर्थ क्या लेंगे आश्रय तो यहाँ पर आलम्बन में मान चित्त का जो आलम्बन है चित्त जो है किसी न किसी का सहारा लेगा ना जी हाँ जी तो चित्त जो सहारा लेगा तो वह स्थूल का जब सहारा लेगा तो चित्त के आश्रय में जब स्थल आश्रय होगा तो इधर में आलम्बन का जो अर्थ हुआ वही आभो का अर्थ हो जाएगा ना जी हाँ जी ठीक है पढ़ करके देखिए तो पता चलेगा चित्त के आलम्बन में स्थूल आलम्बन चित्त आलम्बन कर रहा किसी चीज को माने अर्थात आत्मा चित्त के द्वारा किसी चीज का आलम्बन कर रहा है तो चित्त आलंबन करेगा तो किसका आलम्बन करेगा स्थूल का करेगा कि सूक्ष्म का करेगा तो आलंबन का ही अर्थ है आभोगी क्योंकि तो चित्त के आलम्बन में जो स्थूल आभोग है स्थूल जो है आश्रय जो है उसको कहेंगे वितर्क. हाँ जी समझ गया नहीं समझ गया नहीं, नहीं वी शब्द का तो अर्थ मुझे मालूम था कि विशेष रूप में और तर्क का मतलब ज्ञान भी मेरे रूप में तो इसीलिए पूछना चाहता था आपसे कि या तो रूप का विशेष ज्ञान जो हो गया हाँ ज्ञान स्थूल रूप स्थल पदार्थों का जो विशेष ज्ञान हुआ प्रकार का जो, जो ज्ञान रूप विषय है ज्ञान होगा ज्ञान ही होगा ना क्योंकि ये सम्प्रज्ञात जो है संप्रजात समाधि है एक स्थिति है जिसमें स्थूल पदार्थ का सम्यक रूप से ज्ञान होता है हाँ जी। समझ गया नहीं, समझ गया हाँ जी हाँ सम्यक रूप से जाना हुआ ज्ञात में ज्ञान प्रत्यय है तो जाना हुआ तो सम्यक रूप से जाना हुआ पदार्थों को जाना हुआ समाधि समाधि हो गया तो सम्यक प्रज्ञात मैंने सम्यक रूप से ज्ञात ज्ञात जो कुछ भी जानते हैं अच्छी तरह से होता है ना जी बिल्कुल ठीक अच्छी तरह से जी अच्छी तरह वही हो ना सम्यक का वही चीज जी अच्छी तरह से तो ये। तो चित्त के आलंबन में जो स्थूल आभोग है स्थूल जो आश्रय है तर्क है जी। आगे चले हाँ जी विचारूक्ष्म अब यहाँ पर वैसे ही चित्त आलमें सूक्ष्म आभोग ऐसा हो जाएगा सूक्ष्म आभोग विचारा सबके साथ जोड़ते जाएंगे ठीक है मेरे चित्त के आलम्बन में सूक्ष्म जो आभोग है चित्त के आलंबन में जो सूक्ष्म आभोग है वह विचार है वह क्या है जी विचार है विचार है मैंने वह विचार संप्रज्ञान समाधि है, का संप्रज्ञान समाधि है। तो सूक्ष्म स्थूल क्या हो गया पृथ्वी जलग्वी वायु आकाश स्थूल पदार्थ और सूक्ष्म क्या हुआ उसका पांच तन मात्रा हाँ जी पंच महाभूत का सूक्ष्म क्या हुआ जी पंचतन मात्रा हो गई हाँ जी मगर शब्द तन मात्रा रूप तन मात्रा स्पर्श तन मात्रा गंध तन मात्रा रस तन मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो ये जो सूक्ष्म पदार्थ है सूक्ष्म भूत है तो इसमें इस सब आदि में इस चित्त जो सहारा लेता है वह सूक्ष्म का सहारा लेता है तो सूक्ष्म वस्तु जो है पांच तन जो, जो, जो है पंच महाभूत का जो पांच भूत है तनमात्रा है सूक्ष्म महाभूत जो पंचम सूक्ष्म महाभूत है तो चित्त के आलमन में जब सूक्ष्म महाभूत होता है तो वह विचार समाधि हो गया विचारानुगत सम्प्रज्ञान समाधि हो गया विचार समाधि संप्र ज्ञान समाधि समाधि समझे हाँ जी तो इसमें पंचतर मात्रा का साक्षात्कार होता है सम्यक ज्ञान होता है समझ गए हाँ आगे हाँ जी। आनंदो हलादा हाँ हलादा। इसमें भी ऐसे ही अनुय कर लेंगे कि हाँ चित्ता से आनंद ऐसा हो जाएगा चित्त से आलंबने श्लाद आभोग आनंद तो चित्त के आलंबन में स्लाद आ भोग आनंदानुगत संप्रद्ञा समाधि अनद संप्रज्ञा समाधि है समा चित्त के आलंबन में जब स्लाद आश्रय होता है तो आनंदानुगत समा सवादी होता है तो लादा जो है लादा अब अब जो है लादा का मतलब क्या होता है लादा जो है आ, लादा आनंद को भी कह देते हैं जब चित्त के मैंने क्या बोलते हैं कि चित्त के आलम्बन में जो आनंद का आश्रय लिया जाता है चित्त का आश्रय आलम्बन जब हाद होता है तो वो आनंदानुगत सम्रजात समाधि होता है तो इसमें ऐसा है कि ऐसा बताया जाता है क्योंकि ये तो या तो योगी हो योगी इसका जो है जो प्रत्यक्ष सीधे करता है अभी तो हम लोग शब्द प्रमाण के माध्यम से मैं भी पढ़ा रहा हूँ अब पढ़ रहे है न हम योगी है उस तरीके के ना आप है परंतु इसके माध्यम से बन सकते हैं विचार मतलब व्यक्ति के अंदर प्रेरणा आता है वैसे ऐसे से चलता है तो फिर आगे बढ़ता है तो आनंदा आनंद एक स्फूर्ति है एक आनंद की स्फूर्ति हृदय में होता है वह कब तो यहाँ पर सूक्ष्म जो है सूक्ष्म जो है सूक्ष्म पदार्थ का जब ध्यान किया सूक्ष्म के बाद क्या होता है सूक्ष्म के बाद बचा क्या पांच ज्ञानेन्द्रिय बचा पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्म मन महातत्व और प्रकृति ऐसा है मूल प्रकृति तो का होता है कि ज्ञान इंद्रिय से लेकर के और मूल प्रकृति तक व्यक्ति को जब ज्ञान हो जाता है इस समाधि में इस समाधि में ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर एक राद की स्फूर्ति होती है एक आनंद की स्फूर्ति होती है तो उसको कहते हैं आनंदानुगत सम्पन्न समाधि ऐसा कहा जा सकता है और दूसरी बात यह है कि यदि आप यदि सूक्ष्म का अर्थ ये लेते हैं कि सूक्ष्म का मतलब लेते हैं कि पंच जो सूक्ष्म भूत है वो भी हो गया और आ, आ, मन इत्यादि महत्व जितने भी ये सब सूक्ष्म हो गया जो भी प्रकृति के विकार हैं है ना जी प्रकृति के जो विकार हैं तो वो महात से लेकर के पंच सूक्ष्म हो गया तो ये इसका जब व्यक्ति ज्ञान कर लेता है तो ज्ञान के बाद व्यक्ति के अंदर एक आनंद की स्फूर्ति होती है एक आनंद भीतर में एक आनंद आता है एक सुख आता है तो उसको कहेंगे उसी में जब व्यक्ति रहता है उसी में जब वह स्थिति रहती है तो आनंदानुगत समझे जी, जी नहीं समझ गया हाँ। या ऐसा माने उससे सूक्ष्म से लेकर तो के महत्व सूक्ष्म के अंतर्गत आ गया विचारानुगत में आ गया और जो प्रकृति है सतमस जो है क्योंकि उसका भी उसका प्रत्यक्ष नहीं हुआ हुआ रहता है परंतु जब जिस समाधि में उस सूक्ष्म भूत का भी प्रत्यक्ष हो जाता है और सूक्ष्म भूत का प्रत्यक्ष हो जाता है तो उसके बाद उसके अंदर आनंद की स्फूर्ति होती है एक सुख की अनुभूति होती है कि भाई हमने प्रकृति का पूरा प्रकृति से लेकर के और वहां तक तो हमने प्रत्यक्ष कर लिया आ, उसका प्रत्यक्ष कर लिया उसका हमने ज्ञान लिया वृत्ति के माध्यम से उसमें वृत्ति भी होती है ज्ञान भी होता है दोनों होता है तो क्योंकि तो वृत्ति के माध्यम से भी जानता है ना जी उसको जो ज्ञान हो रहा है उसको जो बोध हो रहा है उसको जो प्रत्यक्ष हो रहा है तो उसमें वृत्ति भी साथ साथ है केवल प्रत्यक्ष ही नहीं हो रहा है उसमें जो है वृत्ति भी साथ साथ है दोनों में बटा हुआ है तो वो उससे फिर उसको जो आनंद एक आता है तो उसको आनंद अनुगत समाधि आते है समझे हाँ जी तो इसमें अलग अलग विद्वान अलग तरीके से करते हैं आपके पास पुस्तक होगा आ, स्वामी जी का भी है, उसको भी देख मेरे पास पता नहीं कहा गया स्वामी सतप नहीं मिल रहा और राज भी शास्त्री जी वाला नहीं मिल रहा है मिल रहा। दो पुस्तक मुझे नहीं मिल रहा है अच्छा कहाँ रख दिया मैंने तो इसलिए मैं उसको नहीं देख पाता हूँ देख पाया हूँ और समय भी नहीं रहता है देखने का व्यस्तता बहुत होती है तो वो है उसमें देख लीजिएगा वो क्या कहते हैं कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई सूक्ष्म के अंतर्गत केवल पंच महाभूत पंच सूक्ष्म और आनंदानुगत समाधि में क्या होता है वह एकादश जो इंद्रिय है मन से लेकर के ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय और जो है फिर अहंकार पंच और महातत्व ये जो है आनंदानुगत संत मैंने ये और यहाँ तक क्या बोलते प्रकृति तक सत्तम जो मूल है वहाँ तक जो ज्ञान होता है जिस समाधि में वो आल संप्रचार समाधि होती है हाँ, इसमें उन्होंने मैं आपको पढ़ देता हूँ आप कहना चाहे तो जो राजवीर जी हैं हाँ, चित्र हाँ, के आलम्बन में चित्र का निरोध के लिए प्रथम आश्रय विशेष नासिका अग्र आदि में स्थूल विषय का भोग आश्रय करना वितरक कहता है सूक्ष्म हाँ, विषय का आश्रय करना विचार कहता है चित्र के आलम्बन में हलाद चित्त ग तमस व राजस के शीन होने तथा सुखमय सतु प्रधान होने पर व्यक्त का प्रकृति का आश्रय होना आनंद के आलम्बन में एकात्मित, एकात्मित, एकात्मित, एकात्मिता संविद, एक आत्मा की प्रती अस्मिता है इसमें सर्व सवितर का समाधि में चारों नो वो तो, तो वो तो हिंदी अर्थ कर रहे वो नहीं वो तो मैं वो आगे आगे तो पढ़ाएंगे ही यहाँ पर जो है भाई जो स्थल में तो ठीक है में पदार्थ में क्या क्या है इस में उन्होंने क्या कहा प्रारंभिक स्तर में, तो तो में चित्र वृत्तियों के निरोध के लिए किसी वस्तु का आलम्बन करना होता है जैसे लक्ष्य वेद का अभ्यास करने वाला प्रथम सूल पदार्थों का लक्ष्य बनाता है फिर अभ्यास द्वारा उत्तरोत्तर का का का भी वेधन करने लगता है। वैसे के का है। वैसे प्रथम प्रथम देह में प्रकृति, मस्तिष्क आदि करना पड़ता इस स्तर की समाधि मुख्य आधार होता है समाधि कहते हैं और इसमें इस भूतों के कारण भूत सूक्ष्म का आधार होने से आ, विचार विचारनुगत सूक्ष्म पदार्थों चिंतन करने और चेतनात्मक से उसे पृथक जानने से जो सुखानुभूति होती है उसमें आनंद अनुगत और ज्ञान करने वाली जीवात्मा की अनुभूति है उसमें अस्मिता अनुगत समाधि चारों समाधि में अवलंबन होता है बस ये नहीं ये पूरा नहीं उन्होंने सूक्ष्म इस में महाभूत तो कहा पंच सूक्ष्म पंच सूक्ष्म भूत आनंद में ये नहीं बताया। आप और देखिएगा और आगे, भी, आगे, आगे भी, भी भ्यास करते हो गया वृत्ति निरोध करने का दूसरा स्तर चिंतन होने से इसमें वितरक अनुगत को छोड़कर शेष तीन आधार रहते हैं इस स्तर के निरंतर योगाभ्यास करने से चित्र में सत गुण की अधिकता और तमस्व शीन या होने लगते हैं और जड़ चेतन के सूक्ष्म और दूसरे राजस्व तमस गुणों की आ, शीन होने से सत्य प्रधान बुद्धि और ज्ञाता जीवात्मा का ही अलंबन होता है इस दशा में जड़ चेतन के यथार्थ स्वरूप के बहुत से आत्मा को अपने लक्ष्य की और जाने में सफलता होने से सुखानुभूति होने लगती है इसलिए क्लेशों का परिगणन किया है परन्तु यहाँ क्लेश नहीं स्तर में शुद्ध चित्त वृत्ति से जीवात्मा के स्वरूप का कुछ साक्षात्ने से अहम अस्मी मैं हूँ अथवा मेरी प्रकृति से भिन्न सत्ता है इस प्रकार के के बोध होने से समाधि कहते हैं। सम योग स्तर में जीवात्मा का का होता है। अतः भाष्यकार स्वरूपी ने दशा को एकात्मिका संविद कहा है यह तत्व ज्ञान की प्रमुख प्रक्रिया है जिसे यजुर्वेद के ४० उध्यान में विनाशीन में तीन तीर तीर्थ विनाश अव्यक्त प्रकृति के के जगत ज्ञान उसमे अच्छा तो वो सूक्ष्म तो में उन्होंने कुछ किया आनंद में जो है आनंद में उन्होंने केवल बस जो है एक सुखानुभूति जो होती है उतने ही कहा है तो देख लीजिए मतलब इसमें और उनका भी राजवीर शास्त्री जी का जैसे हो गया तो उदयवीर शास्त्री जी का भी पढ़िएगा का भी पढ़िएगा सब को पढ़ के फिर मतलब इस पर कर लीजिएगा तो यहाँ पर हम जहाँ जितना जानते हैं वो आपको हम बताना है कि तो सूक्ष्म विचारानुगत जो संप्रज्ञान समाधि है इसमें पंच जो सूक्ष्म होता है इसका साक्षात्कार होता है इसका ज्ञान होता है सम्यक ज्ञान होता है और आनंदानुगत में जो है वह जब वह मन से लेकर के और प्रकृति सुख प्रकृति जो है यहाँ तक जो जान होता है तो उससे फिर आनंद की स्फूर्ति होती है क्योंकि तो वह और साप्विक गुणों से युक्त हो गया ना चित्त उससे फिर आनंद की स्फूर्ति होती है तो वह आनंदानुगत सम्रज्ञा समाधि होती है यह और एकात्मिका संबित अस्मिता एकात्मिका संबित आत्मिता बोल रहे हैं कि एकात्मिका संबित बोल रहे हैं कि एक आत्मा है जिस जिस ज्ञान में बोलते जिसका एक माने एक आत्मा केवल एक माने केवल एक माने केवल हरुण। केवल, हरुण। केवल, हरुण। केवल आत्मा है जिसमें जिस ज्ञान में केवल आत्मा है उसको कहेंगे एकात्मिक संबित तो का अस्मिता समाधि जो होती है उसमें मैंने इसमें चित्त के आलंबन में चित्त के आलम्बन में जो एकात्मिका संबित है एकात्मिका जो आश्रय संबित जो है चित्त के आलम्बन में जो आश्रय एकात्मिका संबित है वो अस्मितानुगत अनुगत समा समाधि हुई वो अस्मिता संप्रज्ञा समाधि हुई तो एक आत्मा उसमें केवल आत्मा रहता है और कुछ नहीं रहता एकात्मिका संबित मने सम्यक ज्ञान संबित मतलब क्या हुआ जी ज्ञान सम्यक ज्ञानी सम्यक ज्ञान वित माने जानना ना विध ज्ञान एकात्मिका सम्बित जो है वो अस्मिता है मैंने अर्थात कहने का चित्त के आलंबन में जब एकात्मिका सम्बित आभोग होता है एक आत्मा एक आत्मा ही जब एक आत्मा का ही जब ज्ञान होता है एक आत्मा वाला जब ज्ञान होता है चित्त के आलंबन में आश्रय मान ज्ञान वाला आश्रय होता है सम्बित का मतलब होगा भी जब जोड़ेंगे तो एक सम्बित संवित होगा या सम्बित स्त्रिंग है एक तो अस्मिता के आधार पर तो होगा कर देंगे वहां पर तो एक आत्मा स्वार्थ में कप्रत्य कर देंगे या एक आत्मा या बहुवृद्धि करेंगे तो एक आत्मा वाला या एक आत्मा एक आत्मा रूप सम्यक जान वाला आश्रय ऐसा अस्मिता कहलाती है और जिस चित्र के आलम्बन में केवल एक आत्मा का आश्रय होता है एक आत्मा ही का सहारा होता है एक आत्मा ही जब आश्रय होता है तो उसको कहेंगे अस्मिता न सूक्ष्म होता है न लाद वाला मैं लाद वाला होता है न समझे नहीं समझ गया गे तो कहा है कि अस्मिता आगे पढ़िए त्र चतुष्टानुगत चतुष्टानुगतर्क बोल रहे हैं कि तत्र तत्र मने तेशु, उन चारों में वितर्क विचार आनंद अस्मिता ये जो चार समाधि है संप्रज्ञात समाधि है इन चारों में मने वितर्कानुगत विचारानुगत आनंदानुगत अस्मिता अनुगत समाधि इन समाधियों में प्रथमा प्रथम प्रथम जो है जो सम, समाधि है प्रथम समाधि चतुष्टयानुगत इस चारों से युक्त होता है चतुष्टय चतुष्टयानुगत चतु का मतलब क्या हुआ जी चारों से युक्त है जुड़ा हुआ होता है चारों से चतुष्ट तो चतुष्ट मतलब क्या हुआ स्थूल से भी है सूक्ष्म से भी है आनंद से भी है और आत्मा से भी है माने स्थूल इस इसमें मुख्य होता है स्थूल होता है मुख्य मुख्य होता है स्थूल परंतु गौण रूपेण उसमें सूक्ष्म भी होता है और आ, क्या बोलते हैं कि ह्लाद भी होता है और आ, क्या बोल रहा है कि ये एकात्मिका भी, भी, भी, भी होती है एक, एक का भी होती है। हाँ जी, हाँ जी। चारों भी का आश्रय होता है, है पर शेष तीन भी जुड़े हुए हैं कुछ तीन हाँ तीन भी शेष जुड़े हुए हैं अनुगत है। मने चतुष्टया अनुगत चारों से वह अनुगत है चारों से चारों से या चारों के द्वारा अनुकूल प्राप्त है गता भी कर सकते हैं ना जी चारों का इसमें ज्ञान होता है चारों जुड़ा हुआ रहता है मुख्य है स्थूल का समझ गया जी हाँ इसलिए चतुष्टा अनुगत का मतलब क्या कहेंगे प्राप्त अनुगतः मतलब युक्त है, है? तो स्थूल के अनुसार ज्ञान ज्ञात दत्ताम ज्ञात करेंगे तो स्थलानुसार ज्ञान ज्ञात सूक्ष्मानुसार ज्ञान ज्ञात बोल राधा अनुसार ज्ञात और एकात्मिका अनुसार ज्ञात अनुसार मैंने कहने का अभिप्राय है कि इन समाधि में वितर्क नामक जो समाधि है इस समाधि में ये चारों होता है स्थूल भी उस स्थूल का भी ज्ञात होता है सूक्ष्म का, का भी होता है और एकात्मिका संवित भी होता है एक आत्मा का भी ज्ञान होता है परंतु तो मुख्य रूप से स्थूल होता है ये समझना चाहिए तो प्रथमा समाधि चतुष्टया समाधि चारों से अनुगत समाधि है स्थूल सूक्ष्म राद और एकात्मिका सम्भ इन चारों से युक्त समाधि है इसमें समझे हाँ जी, क्योंकि ये नहीं कि इसमें स्थूल ही होगा और उसका सूक्ष्म नहीं होगा और ये सूक्ष्म का भी होता है भले ही कम हो या जिस उस पर मैंने अवधिक क्रम से होता है ध्यान रखेगा क्योंकि चित्त के माध्यम से जो भी जिस भी चीज को हम जानते हैं चित्र के द्वारा क्रम से होगा क्योंकि मन एक समय में एक ही काम करेगा दो काम नहीं करेगा मन एक समय में एक ही चीज को जानेगा हाँ जी हाँ जब चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो जाती है समाप्त हो जाता तो आत्मा जब ज्ञान करता है किसी भी चीज को तो एक समय में अनेक पदार्थ का ज्ञान कर सकता है वह समझे हाँ जी आत्मा एक साथ अनेक पदार्थ का ज्ञान कर सकता है परंतु मन नहीं कर चित, और परंतु चित्त के माध्यम से जब आत्मा करेगा तो एक समय में एक ही ज्ञान करेगा आप यदि इसको प्रमाण रूप में भगवान दयानंद जी का ऋषिदान जी का लेना चाहे तो ले सकते हैं कि नौवा से यदि आप देखते हैं पढ़ेंगे तो नौवा समोलास में एक जगह ऋषि लिखते हैं कि जीवात्मा जो है आत्मा जो है मुक्तावस्था जो होता है उसमें अनेक पदार्थों का व्यक्ता होता है सत्या प्रकाश में देखेंगे आप हाँ जी मैने अनेक पदार्थों को जानने वाला होता है आत्मा तो अनेक पदार्थों का ज्ञान कब होगा चित्त के माध्यम से नहीं चित्त के माध्यम से तो एक समय में एक ही पदार्थ का ज्ञान होगा परंतु जब असंप्रज्ञान समाधि होती है जब असंप्रज्ञान समाधि होती है तो असंप्रज्ञान समाधि में उपाय प्रत्येक असंप्रजान समाधि होती है तो अभ्यास करते करते उस समय आत्मा को खुद का भी ज्ञान होता है और भगवान का भी ज्ञान रहता है ईश्वर का भी ज्ञान रहता है समझे हाँ जी ऐसे ही जब वह अनेक पदार्थों का जब ज्ञान हुआ असंप्रजा समाधि में जब वृत्ति के माध्यम से नहीं करेगा केवल आत्मा साक्षात डायरेक्ट परसेप्शन जिसको कहेंगे सीधा जब जैसे आंख का सीधा संबंध वस्तु के साथ होता है ऐसे ही आत्मा का संबंध जब जिस वस्तु के साथ साक्षात होगा तो वह एक साथ अनेक पदार्थों को जान कर सकता है उसको कर सकता है कि होता ही है और चित्त के माध्यम से तो केवल एक पदार्थ का एक ज्ञान करेगा समझे समझ गया जी। हाँ आप सत्या प्रकाश में खोज करके देख सकते हैं कि वहां पर है नवम समुलास में तो तो ये जो समाधि है ये सवितर्क यह सवितर्क समाधि है कौन सी समाधि है हाँ जी, वितर्क। सभीतर है सहिता वित सहिता मतलब ये हुआ कि इस समाधि में अन्य भी होता है सूक्ष्म भी होता है लाद भी होता है एक आत्मी का भी होता है परंतु वितर्क सहित होता है तो वितर्के न सहिता इसमें इसमें सबित होगा हो गया मेरे दृष्टि में यही अर्थ होना चाहिए सहित मानर्क तो के साथ तो बनेक के साथ और भी हो गया ना जी हाँ जी तो नी समाधि में में जो है वितर्क तो होता ही है पर परंतु तो वितर्क के साथ साथ अन्य भी होता है प्रधानता इसकी होती है इसीलिए वितरकानुगत सम्प्रजात नाम दिया अन्य यदि होता अन्य की प्रधानता होती तो अन्य नाम दिया जाता ना जी हाँ जी इसलिए वितर्क तो वितर्क सम्प्रज्ञान समाधि या वितानगत संप्रजान समाधि आगे तो वितर्क द्वितीय विकलह सविचार यहाँ पे भी इकट्ठा आ गया दोबारा से आ गया ना जी द्वितीय वितर्क विकलह बने दूसरा जो समाधि है विचारानुगत सम्प्रजान समाधि जो है वितर्क विकलह वितर्क से रहित अब इसमें इसमें जब योगी समाधि लगाता है सूक्ष्म में सूक्ष्म पदार्थ में जब उसका ज्ञान होता है सूक्ष्म ही ध्यय जब रहता है तो उस समय वितर्क वितर्क को नहीं आता है वितर्क नहीं आता है वितर्क से रहित अन्य तीन आएगा मतलब दो आएगा सूक्ष्म के साथ लाद लाद के साथ एकात्मिका संबित ये आएगा परंतु वितर्क नहीं आएगा इसलिए कर द्वितीय वितर्क विकल सविचार माने दूसरा जो है समाधि जो है सविचार नामक समाधि हो गया संप्रचार समाधि या विचारक संप्रचार समाधि हुआ वह वितर्क से विकल है वितर्क से रहित है समझे हाँ जी वितर्क तो इसलिए सविचार तो सब विचारे तो न सहित छूट गया ना वितर्क छुट गया ना जी विचार के साथ और क्या वितर्क के साथ और क्या आ गया आनंद, मैंने क्या बोलते हैं हाँ जी अस्मिता तीन और रह गई अब सूक्ष्म जी एक आत्म तीन ने दो रह गए ना एक तो स्वयं विचार है और दो और हो गए तो उसके सहित ये तीन हो गए टोटल हम्म जी आगे अच्छा तृतीय विचार विकलह सानंद तीसरा जो है तीसरी जो समाधि है संत समाधि जो है वह विचार विकल उसमें विचार समाप्त हो जाता है माने जो सूक्ष्म पदार्थ है वो भी समाप्त हो जाता है उससे रहित होता है समाप्त हो जाने का मतलब नहीं की वो जानता ही नहीं है सो बात नहीं है वह उसका वह ध्येय विषय नहीं होता क्योंकि उत्तरोत्तर आगे आगे वह श्रेष्ठ है ना जी वितर्क तो से श्रेष्ठ है विचार विचार से श्रेष्ठ है आनंद और आनंद से श्रेष्ठ है अस्मिता हां जी समझे हाँ जी तो जब व्यक्ति को मान लीजिए कि व्यक्ति को जब यदि जो एक संयमी व्यक्ति होता है यदि उसको सोना मिलेगा तो फिर चांदी की पर अपने मन को क्यों डराएगा हाँ जी हाँ जी दौड़ाएगा क्या ना ना ना इसका मतलब यह नहीं था कि वह चांदी नहीं, नहीं, नहीं चांदी उसको मिलकर नहीं देगा चांदी को नहीं जानता है जानता नहीं समझता है, समझ तो नहीं है तो ऐसे ही यहाँ पर से उत्तम है विचार विचार से उत्तम है आनंद आनंद से उत्तम है अस्मिता तो जब वितर्क में रहता तो चारो होता है जब विचार में होता है तो वितर्क गया और, और दो आ गया मे वित मैंने विचार के सहित जो दूसरा हो गया द और अस्मिताद और एकात्मिका सम्मित और जब फिर इसमें आनंद आनंद में जाएगा आनंदान में तो तृतीयो विचार विकला सानंद तो तीसरा जो है विचार से रहित जो है सानंद आनंद सहित मैंने इसमें आनंद भी है और मैंने अस्मिता भी है इसका मतलब उसको खुद का ज्ञान नहीं रहता है आत्मा को खुद का भी ज्ञान करता रहता है बाकी दोनों से ऊपर तो उठ गया आप व्यक्ति हाँ दोनों से ऊपर उठ गया आगे चतुर्थ द्विकलो चतुर्थिको तो इति क्या बोल रहे हैं चतुर्था चतुर्था जो समाधि है उसमें देखिए देखिये सा, सा, नहीं जुड़ा या कुछ बोले सब्ज नहीं जुड़ा क्यों क्योंकि वह अस्मिता मात्र है केवल बोले चतुर्था जो है चौथा जो है तब कल बने आनंद विकला। कब विकल का मतलब क्या हुआ जी आनंद विकल आनंद विकलह तो आनंद से रहित जो अस्मिता मात्र है वह मैं मात्र है आत्मा मात्र है मैं पना अस्मिता अस्मी का होना अस्मिता का मतलब क्या हो जाएगा जी मैं मेरा होना मैं होना मैं होना मैं का होना मैं का होना जैसे मनुष्यता का मतलब क्या हुआ मनुष्य का होना ह्यूमेनिटी का मतलब क्या हुआ मनुष्य का होना मनुष्य का होना अब अंग्रेजी में उसको कैसे व्याख्या कर मुझे नहीं पता पर तो हिंदी का बात करेंगे होना हो गया ना जी मनुष्यता होना ह्यूमैनिटी हो गया ह्यूमैनिटी की अंग्रेजी में व्याख्या करेंगे तो कैसे करेंगे व्याख्या हमने जैसे मनुष्यता की व्याख्या की तो कहा कि मनुष्य से भाव हिति मनुष्यता मनुष्य का होना मनुष्यता है ऐसे ही ह्यूमैनिटी को अंग्रेजी में व्याख्या करेंगे तो कैसे करेंगे being being, you know, जिस असली क्वालिटी जिसमें क्या लीजिए हाँ तो ह्यूमन बींगा बीइंग ह्यूमन बींगे कहेंगे बींग ह्यूमन बींग्स आई थिंक ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बींग्स कह दीजिए जिनमें क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स पीपल हुई वो तो है, है ही तो हुमने... वो तो वो तो भाव हो गया दास शब्दा जैसे संस्कृत में प्रत्यय आया है तल प्रत्यय आया है मनुष्य से भाव तल प्रत्य तो ऐसे ही होगा देख लीजिएगा कोई ऐसी बात नहीं है देखना फिर क्या आ, उसको देख लीजिएगा कि ह्यूमैनिटी भाई टीवाई क्यों जुड़ा टीवाई हमारे यहाँ पर जैसे ताज उड़ता है तो उसको ष्ठी के द्वारा करते है क्यूँकी वह क्वालिटी तो उस व्यक्ति के अंदर होगा ना जी जिस मनुष्य से भाव मनुष्य का होना मनुष्यपना हिंदी में कहेंगे मनुष्यपना तो वो तो ऐसे ही अस्मिता अस्मीपना अस्मी मैं का होना कि मैं हूं मतलब मैं का जो अस्तित्व है खुद का उसको बोध होना तो चतुर्था तद विकल अस्मिता मात्र चौथा जो है आनंद से रहित तो जो अस्मिता मात्र है समझ गए जी ता हाँ चलिए सर्व इते इते एलंबना समाधिया सर्वे इते अलग करेंगे सर्वे इते ये सभी जो है सभी सभी सवित आनंद और अस्मिता साथ विचारानुगत आनंदानुगत और अस्मिता ये जो है चारों जो है ये सभी जो समाधिया है सालम बन समाधि है इसमें मैंने वितक में स्थूल का सहारा लिया आश्रय लिया विचार में सूक्ष्म का सहारा लिया शब्द स्पष्ट रूप का सहारा लिया आनंद में मैंने पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय अहंकार महतत्व और प्रकृति का सहारा लिया और अस्मिता में मैं का सहारा लिया आत्मा खुद का सहारा लिया तो इसमे ये सालंबन है ये क्या जी है, सालंबन है मैंने आश्रय सहित है आलंबन सहित है इसलिए सभी समाधिया सालंबन समाधि का लाया समझ गए हाँ जी मैने सभी जिसको कहा संगे कहेंगे क्या कहेंगे जी सबीज है जी सबीज ये जो वितर का मैंने चारों जो समाधि है ये सबीज समाधि है समझे बीज का अर्थ यहाँ पे हुआ कि सब में किसी का आश्रय ले रहे हैं जी हाँ तो बीज हो गया ना जी एक, एक जीद? में बीज है एक में बीज हो गया कारण एक में बीज हो गया एक, था हा! हा? हा? एक, एक में बीज हो गया स्थूल एक में बीज हो गया सूक्ष्म एक में बीज हो गया उससे भी सूक्ष्म एक में बीज हो गया आत्मा कारण हो गया नाधि का कारण वो हो गया सब में, सब में है किसी न किसी का समझे हाँ, हाँ तो ये ये शालम्बन है ये नहीं है क्योंकि जब ही विचार चित्त से जब इस चित्त में समाधि होती है और जब भी इसके माध्यम से चित्त के एकाग्र अवस्था में करेंगे तो ये तो सब तो शालंबन होगा ही होगा हाँ जी वो तो ठीक है होगा हाँ, जब चित्त में कोई विचार नहीं होता है चित्त में से वृत्तियां जब समाप्त तो हो जाती है संस्कार मात्र जब शेष रह जाता है तो उसमें फिर निरालंबन होता है हाँ जी। तो सब ललम्बन समाधि है। समझे हाँ जी आगे पढ़ेंगे पर तो समय होने वाला है समय होने वाला तो ऐसे नौ कारण से प्रश्न समझ में आ जाए जो मैं समझ में परन्तु आप अभी देखिये अभी पढ़ने का मौका है और ये जो पढ़ रहे है इस पढ़ते समय आप जो है मेरे पास समय नहीं है की कि मैं इसको भी पढ़ लू इसको भी पढ़ लू तो मतलब इस तरीके से ये नहीं होता है परंतु तो अभी आपके पास मौका है कि अभी ये पढ़ते हुए जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस सब का जितने भी भले ही गलत लिखा है सही लिखा है परंतु तो सब का पढ़िए और सब का पढ़ के और बार बार मूल की संगति लगाइए मूल का बार बार रिपीट कीजिए रिपीट कीजिए तो आता हूँ तीनों से पढ़ता हूँ सतीश प्रकाश जी का भी पढ़ता हूँ सतीश आर्य जी का राजवीर जी का और जी इतने बड़े नहीं है सत्य सतीश प्रकाश जी सतीश जी उतने बड़े विद्वान नहीं है हाँ जी वह स्वाध्याय लिखा हुआ है, हां जी। तो, जो भी लिखा है तो कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा नहीं अच्छा लिखा है वैसे तो कई चीज अच्छी लिखी है मैंने क्यूँकी हमेशा स्वामी जी का पहले देते हैं व्याख्या जितना वो प्रयत्न कर सके स्वामी जी के पहले देते हैं फिर शब्दार्थी शब्द ज्यादा अच्छा करते हैं बाकी सत्यपति जी का स्वामी सत्यपति जी हाँ जी आ, था, था, था, था। था। उनका वो अपना अनुभव होगा ना अनुभव है। देते है उसमें हाँ बहुत तो इस कारण में तीनों एक दूसरे का योग देते हैं उसमें ये नहीं की कोई आम तौर पे मैंने ये कोई नहीं देखा कि उनमें कोई झगड़ा है इस रूप में ठीक है ठीक है चलिए तो ठीक है, मंत्र हाँ जी ओम पूर्ण दाँद। पूर्ण पूर्णा पूर्ण पूर्णस्य पू्यम शांति शांति शांति शांति आपका बहुत धन्यवाद ठीक है अच्छा